नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूँगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए अभी हमारे साथ साधु बाबा जी उपस्थित हैं और आप एक ऐसे सुंदर जगह से आए हुए हैं आदि बद्री यमुना नगर हरियाणा से बिलोंग करते हैं सोशल एक्टिविस्ट हैं और ध्यान साधना और सेवा यही आपका कर्म है तो साधु बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप बहुत अच्छे है जी जी जी बताइए आपका इस मार्ग पे कैसे आना हुआ काफी समय से हम इस मार्ग में थे जी जी। तो परमेश्वर ही बुलाता है आदमी स्व अपने प्रयास को होता ही है पर एक किसी चीज को हम्म हम्म। परमेश्वर की तरफ से जब प्रेश होता है तभी आदमी ठीक स्थान पर पहुंच पाता है। जी जी जी हमें साथ बार दुर्घटनाओं से एक्सीडेंटो से हमारा आमना सामना हुआ तो हर दुर्घटना से हमें थोड़ा परमेश्वर के चलते भी रहे <laughs> पर लगता है की परमेश्वर ने ठीक स्थान पर हमें पूछा दिया की हमने भी सुना था वैशुदेव कुट कम ये खाली शब्द सुने थे जी जी जी पर अब आकर के हमें यहाँ पर लगा है की जो पूरे विश्व को कल्याण के लिए एकता का और विश्वास का जो पूरे राष्ट्र के लिए पूरे पृथ्वी ग्रह के लिए जो काम कर रहे हैं तो आज ये हमें यहाँ करके महसूस हुआ और शब्द नहीं हमें कितनी अनुभूति अंदर से हमारी प्रसन्नता की अनुभूति हमें है और भटकाव नहीं है साफ सुथरा रास्ता है अपने से ही परिचय करवा जा बिल्कुल बिल्कुल नहीं है कि कोई किसी प्रकार के आडम्बर से जोड़ दिया जाए या किसी को मतलब की रास्ता रूट बताया जब दिल्ली बताया ये है तो डायरेक्ट दिल्ली का ही रास्ता ठीक रूट बताया है आई जी जी पगडंडिया तो नहीं पकड़ाई गई <laughs> तो हम 9 तारीख को यहाँ पर पहुंचे hmm. किसने इंट्रोड्यूस करवाया सफी दो है हरियाणा में जिला जींद में जी. साप्ताहिक कोर्स हमने वहाँ से किया hmm. और करीब दस वर्षों से हम बड़े एक्साइटमेंट से हमारे अंदर कभी मधुबन जाने का मौका मिलेगा hmm. तो संयोग बस जब भी हम विचार करते थे कि बोलते थे कि कोर्स करना पड़ेगा तब आप जा पाएंगे हमने hmm. तो कोर्स भी किया है पिछले महीने ही hmm. और बाबा ने हमें बहुत जल्द ही यहाँ पर बुला लिया है hmm. और बड़ा समय लगा है और इस परिवार की स्थिति को देखते हमें लगता है की हम इसी मर काम करे राष्ट्र के लिए पूरे विश्व के लिए अगर हम वैसे देवकुटम को मानते हैं तो हमें बिल्कुल खोज जाना पड़ेगा हमारे हाँ। बहन और भाइयों को हमने देखा है कि जो पूरे समर्पित हैं और बिल्कुल पवित्र भाव से बिल्कुल बिल्कुल पवित्रता और चरित्रता दोनों चीजों को मैंने यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण रूप से उन देखा है और बड़ा आत्मा से बड़े प्रशंसित हैं और भविष्य में जितना ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार होगा हम उस कार्य में के लिए जरूर करेंगे नमन है। <laughs> चलिए साधु बाबा जी बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस आपने किया है पिछले दस साल की आपकी तपस्या रही है मधुबन अपने ही धाम अपने ही घर अपने ही बाबा के घर पहुंचने में आपने बड़ी तपस्या की है और यहाँ आकर वो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं जो आपने अपने शब्दों में कहा आपको डायरेक्ट जो है परमात्मा से कनेक्ट होने का रास्ता मिल गया तो इसके लिए आप संस्थान को साधुवाद देते हैं और इस कार्य में आगे बढ़कर आप इन्हीं कार्यों को आगे करना चाहते हैं बहुत ही अच्छी भावनाएं आपने व्यक्त किया है और जो अनुभव आपने किया है वो समाज तक पहुँचाएंगे आपके हरियाणा के आसपास में जो भी शहर हैं हिमाचल आपके इर्द गिर्द है तो वहाँ तक भी ये संदेश जाना चाहिए क्योंकि आदिवासी बेल्ट में और पहाड़ों में लोग रह रहे हैं तो वहाँ तक पहुँचना कभी कभी संभव नहीं होता लेकिन आप जैसे महावीर बाबा के बच्चे बनकर वहाँ तक आप बाबा का परमात्मा का संदेश जरूर पहुँचाएँगे ऐसी शुभ के साथ बहुत बहुत मंगल कामनाएँ करते हैं और बाबा का अगर आप कहीं हैं आते रहिएगा जान पहुंच पाएंगे जी जी जी चाहिएंगे जी, जी, जी। बाबा तो एक संदेश क्या देना चाहेंगे आप सबके लिए रेडियो के माध्यम से तो संदेश तो हम यही देना चाहेंगे कि विपत्त ना हो ठीक रास्ते पर चले सही बात है जहां पर सीधा आत्मा से परिचय करवाया जाता है अपने आप से परिचय करवाया जाता है उधर कुमारी है वहाँ पर आप आइए आपका स्वागत है क्या बात प्रकार आप से आपका सम्मान आपको दिया जाएगा सही बात से परिचय हो जाएगा तो दुख का कारण कोई भी नहीं बहुत सुंदर किसी कंपनी से और फैक्ट्री से नहीं आता अपने से, से अलग होने पर दुख आता है सही बात सही बात चलिए बहुत बहुत सुंदर मैसेज आपने कोट किया है आशा करूँगा हमारे सभी रेडियो लिसनर्स को रेडियो सुनने वालों को आपके दिल तक मैसेज पहुंच गया होगा तो इस मैसेज को आत्मसात करें और अनुभव करें इन्हीं शुभ आशाओं के साथ आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए हैं रेडियो माधोबान सुनते रहो मुस्कते रहो मनाए ना तुम दूर जाओ ना हम दूर जाएं मिलन हर घड़ी बाबा तुमसे मनाए जाए मिलन हर घड़ी बाबा तुमसे मनाए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ सुशील कुमार सहनी जी हमारे साथ हैं उनसे बात करेंगे आप भी ग्लोबल सबमीट में आए हुए हैं और बहुत ही सुंदर अनुभव आपका भी है तो सुशील कुमार जी स्वागत है कैसे हैं आप जी जी जी बताइए आपको कैसे अनुभव क्या एक्सपीरियंस आपका हो रहा है यहाँ पर यहाँ पहुँचने के बाद में कुछ ऐसा लगा है कि जिंदगी में कुछ करना है वजह मैं पैसे से टीचर हूँ और अवर टाइम के मित्र चला रहा हूँ oh, जहाँ हमारे प्यारे जो भाई बहन है uh -huh. वो कई बार हमको आमंत्रण दिया शाखा uh -huh. में आओ कुछ देखो लेकिन uh -huh. क्या कि से हमेशा समय नहीं मिल पाया uh -huh. और काफी प्रयास करने के बाद है इस बार हमने समय निकाला जी जी और समय निकाल कर यहां, जो हम यहाँ पहुँचे तो ऐसा लगा कि हमने बहुत बड़ी गलती की तीस बच्चों को नहीं लेके आए <laughs> अब ऐसा लग रहा है कि अगले बार जब भी मौका मिले पूरे परिवार से यहाँ आए और उन्हें ये दिखाएं कि विधेय परिवर्तन शांति लाने के लिए क्या करना है हमें एक बार शांति शांतिवून चलना पड़ेगा <laughs> और वहाँ से अनुभव व्यक्तित करके लोगों को बताना पड़ेगा यही मेरी आर्थिक इच्छा है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सुशील जी वैसे करते क्या आप मैं का काम करता हूं, और पार्ट टाइम है है एक दुकान है, अच्छा अच्छा अच्छा वो चला वो चला चला बहुत सुंदर बढ़िया तो उसकी वजह से समय नहीं मिलता है लेकिन आप समय निकालने की पूरी कोशिश करूंगा हाँ अभी समय अपने ले निकाली आप है ना परिवार के लिए आपने निकाला सब लिए निकाला अब अभी यहाँ आकर अपने लिए समय देना है ठीक है बच्चों से जो फोटो शेयर की उन्होंने कहा कि हमें भी ले बिल्कुल बिल्कुल सुशील जी बात ही अच्छी बात आपने बताया अब अपने लिए आप समय देंगे क्योंकि हम पूरा समय जो है आ, कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हम जितना पढ़ाएंगे जितना काम करेंगे उतना कमाएंगे और उतना सुखी रहेंगे लेकिन ऐसा नहीं है हम कमाते हैं तो साधन जमा कर सकते हैं सुख तो नहीं ला सकते तो सुख के लिए आपको आत्मा का खुद से प्रयास करना है आत्मा के लिए समय देना शरीर को आपने पूरा 24 घंटा दे दिया लेकिन उसको चलाने वाली जो चेतना उसके लिए आपको आधा एक घंटा ज़रूर देना है ताकि बैलेंस बना रहे और सिंजीवन में सुख शांति बनी रहे बहुत बहुत साधुआत सुशील कुमार जी यहाँ से जो अंचली आप लेकर जा रहे हैं उसको जो है हवा देना उसको पानी देना उसके लिए समय देना बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया ओम शांति थैंक यू हर खड़ी बाबा तू मनाए दूर जा घरे बाबा तुसे मनाए